नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस प्रोग्राम में आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लग रहा है और बहुत सारे अलग अलग विषय को लेकर हम लोग बातचीत करते हैं तो आज हम लोग जैसे कि कल हमने एक विषय लेकर बात किया था मैं ही सफलता हूं तो इसी विषय को लेकर आगे पार्ट टू में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग थोड़ी सी बातें और रह गई थी जो हम कल नहीं बता पाए तो आज हम फिर से उसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे तो आप सभी की तरफ से आज के हमारे मान राजेश सर हैं उनसे बातें करने वाले हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जी कैसे हैं आप बहुत बढ़िया <laughs> तो चलिए मैं चाहूँगा कि सफलता मैं ही हूँ ये विषय हमने कंटिन्यू करना है तो कुछ कल की बातें जो रह गई थी आज हम फिर से उसके आगे कंटिन्यू करते हैं जी <coughs> जैसे आपने बताया कल हमने जाना था कि मैं ही खुशी हूँ मैं ही प्यार हूँ मैं ही शांति हूँ मैं ही आनंद हूँ और पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने ये समझा कि सफलता माना कि हम खुश रहें आनंद में रहें प्यार में रहें प्यार हमको मिले हम शांति में रहें hmm. तो जब मैं ही प्यार हूँ मैं ही खुशी हूँ मैं ही आनंद हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ जैसे मैथ में कहते ना a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी मैं ही खुशी हूं मैं ही आनंद हूं मैं ही प्यार हूँ मैं ही शांति हूँ तो इसका मतलब मैं ही सफलता हूँ लेकिन इसको एक गेम से समझेंगे जैसे हम बहुत कॉलेजेस में गए और स्टूडेंट्स को जब गेम खिलाई कि आप पेन को पास करो उनको सिर्फ बोला कि आपको पेन को खुशी से पास करना सिर्फ इतना ही बताया गया उनको बोला गया फिर उनको बोला शांति से पास करो फिर उनको बोला इसको हंसते हँसते पास करो तो केवल उनको बोला गया तो जब उनसे पूछा कि जब आपको ये बोला गया कि आप खुशी से पेन पास करो तो वो खुशी कहाँ से आई क्योंकि जब हमने उनको पेन दिया पास करने के लिए हमने उनको कुछ गिफ्ट नहीं दिया नहीं। उनको कोई कहीं से धन की प्राप्ति नहीं हुई नहीं। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई मार्क्स स्कोर नहीं किए माना उन्हें कुछ बाहरी या कहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं मिला लेकिन जब कहा गया खुशी से पेन पास करो तो उनके चेहरे पे मुस्कराहट आ गई अंदर में खुशी का भाव आ गया और खुशी से वो एक दूसरे से बात करने लगे तो पूछा खुशी कहाँ से आई तो उन्हें कहा अंदर से आई जब आपको बोला शांति से पेन पास करो तो शांति कहाँ से आई बोले शांति अंदर से आई तो इसका मतलब क्या हुआ कि खुशी कहाँ है शांति कहाँ है जब बोला प्यार से पेन पास करो तो प्यार कहाँ से आया अंदर से आया इसका मतलब ये सब कुछ हमारे अंदर ही है तो केवल और केवल एक विचार जब हम अपने आप को विचार देते हैं कि मैं ही खुशी हूँ मैं ही आनंद हूँ मैं ही प्यार हूँ मैं ही शांति हूँ तो हमारे अंदर जो है वो बाहर आ जाता एवोक कर लेते हम उनको हुँ, हुँ, हुँ. जैसे अगर किसी को कहीं कुछ मान लीजिए कोई किसी के परिवार में कुछ बुरी घटना हो जाती है और व्यक्ति जो है वो बहुत खुश है लेकिन जैसे ही टेलीफोन पे उसको मैसेज मिलता है कि आपके घर में ये हो गया तो उसका मन क्या हो जाता है उदास हो जाता तो एक विचार उसको उदास कर देता है और एक ही विचार हमको क्या कर देता है वो खुशी दे देता है शांति दे देता है लेकिन वो हमारे अंदर ही है लेकिन हमने आजकल क्या कर दिया हम कहते हैं कि हम ये काम करेंगे जब ये काम हो जाएगा तब हमको खुशी मिलेगी हमने कंडीशन कर दिया मार्क्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा तो मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होगा तो मैं खुश हूँ बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो मैं खुश हूँ लेकिन अगर जैसे अभी हमने जाना कि मैं ही खुशी हूँ खुशी मेरे अंदर है लेकिन उस खुशी का हम पहले ही अंदर से आहवान कर लें तो क्यों नहीं अगर हम खुश होकर काम करें जब हम खुश होकर काम करेंगे तो हमारी वर्क एफिशेंसी बढ़ जाती है तो हम काम से एक्सपेक्ट ना करेंगे काम होगा तो मुझे खुशी मिलेगी क्योंकि हमने क्या कर दिया आपने आपको कंडीशन कर दिया एक आधार बना दिया एक शर्त रख दी लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर लें कि खुशी तो मेरे अंदर है प्यार मेरे अंदर है शांति मेरे अंदर है मुझे बाहरी चीज़ों से नहीं मिलने वाली क्योंकि खुशी शांति आनंद ये मुझे स्वयं को चाहिए ठीक है मुझे अपने आ, शरीर को भोजन देने के लिए या बाहरी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए धन देने की ज़रूरत है मुझे काम करने की ज़रूरत है लेकिन वास्तविकता मेरा जो जन्म हुआ है वो खुशी के साथ आनंद के साथ प्यार के साथ ही हुआ है तो इस संकल्प के साथ कि मैं मैं खुशी का सितारा हूं मैं शांति का सितारा हूं अगर रोज़ हम सुबह इसका अभ्यास कर लें जैसे हमने आपको प्रैक्टिस के लिए कहा भी था कि रोज़ आप दस बार लिखें सुबह के मैं खुशी का सितारा हूँ शाम को सोने से पहले रात को सोने से पहले लिखें और दिन में भी अभ्यास करें तो कुछ भी काम करने से पहले कुछ भी कार्य करने से पहले अगर हम ये आह्वान कर लें कि मैं ख़ुशी का सितारा हूँ शांति का सितारा हूँ आनंद का सितारा हूँ प्यार का सितारा हूँ तो खुशी हमारे अंदर आ जाएगी और जब वो आएगी तो फिर आप कुछ भी करें कोई भी काम करेंगे है ना या कोई भी आपको कुछ किसी चीज़ को प्राप्त करना है तो मैं ऑलरेडी खुश हूँ लेकिन उससे आपकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और जब आप वो काम करेंगे तो क्या होगा और ही बढ़िया हो जाएगा सोने पे सुहागा हो जाएगा क्योंकि पहले आपकी एक्सपेक्टेशन ही आपकी अभिलाषा ही काम होगा तो मैं खुश हूँ अगर नहीं हुए तो दुखी हो लेकिन यहाँ ऐसा नहीं अंदर मैं पहले खुश हूँ तो फिर जब मेरी अभिलाषा होगी कि काम होगा तो ठीक है अच्छा होगा तो बहुत क्योंकि आप खुश हैं तो काम डेफिनेटली अच्छा ही होगा अगर बाय चांस आप में किसी स्किल की कमी है अगर वो नहीं भी अच्छा होता है तो आप दुखी नहीं होंगे उस काम को छोड़ नहीं देंगे लेकिन नेक्स्ट टाइम आप में मोटिवेशन मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे और उसको अच्छे तरीके से करना है और उसको बढ़िया तरीके से करना है जैसे गीता में लिखा गया है गीता के अठारहवें अध्याय में लिखा है कि निष्काम कर्म करो लेकिन वो हो कैसे सकता है कैसे हो सकता है उसके लिए क्या विधि है उसके लिए क्या तरीका है उसके लिए यही तरीका है कि पहले हम संकल्प कर लें कि मैं ही खुश हूं मैं आनंद का सितारा हूं प्रेम का सितारा हूं अगर हम इस विधि से करेंगे तो हम में वो निष्काम भाव निष्काम जैसे सेवा कहा गया है या निष्काम कार्य करने का भाव कहा गया है उसको हम आसानी से अपने जीवन में ला सकते हैं नहीं तो बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं चलिए राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कैसे हम इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर आपने बताया अगर मैं ही खुश हूँ इस भाव को लेकर हम लोग कार्य करेंगे तो उसमें समझो हमें सफलता तो मिलना ही मिलना है क्योंकि आप खुश है चांस अगर नहीं मिलता है तो आप दुखी नहीं होंगे बल्कि ये सोचेंगे कि चलो और थोड़ा सीखते हैं लर्निंग प्रोसेस आपका बढ़ेगा आपका दृष्टिकोण जिज्ञासा ये होगा कि हाँ ये सीखना पड़ेगा तो सीखने के लिए आप टाइम देंगे खुशी से सीखेंगे और खुशी से आगे बल्कि करेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम वापस जब आप ट्राई करेंगे तो आपको जो है उसमें सफलता मिलना ही मिलना है तो यहाँ पर आ, मार्जिन ये नहीं है कि आप दुखी हो जाओ किसी काम के लिए नहीं हो रहा है तो तो आपको मार्जिन ये मिलता है कि आप नहीं भी काम होगा तो आप लर्निंग माइंड से आगे बढ़ेंगे या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं तो ये भाव को आप हमेशा अपने साथ रख सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राजेश जी चलिए मैं चाहूँगा कि मैं ही सफलता हूँ इस विषय को आपने बहुत ही अलग अलग तरीके से स्पष्ट किया है तो इसका प्रैक्टिस भी हमने जैसे कि कल हमारे सभी विद्यार्थियों को बताया था और कितना टाइम तक हमें ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा कहते हैं कि हमारा जीवन जो है ना हम सारे जीवन में सारी उम्र तक सीखते हैं जी जी जी तो जितना अब अभ्यास करेंगे कहते हैं ना करत करत अभ्यास हो चिकने पात <laughs> जैसे जड़मत से ऐसे जैसे अभी आपने अभी एशियन गेम्स चल रही हैं जी जी जी जी है ना उसमें वो कहते हैं तीर कमान लोग चलाते हैं <laughs> तो एक आम व्यक्ति भी तीर कमान चलाता है और जिसमें एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है वो भी तीर कमान चलाता है लेकिन दोनों में फर्क क्या है बिल्कुल बिल्कुल एक लक्ष्य के साथ करता है एक लक्ष्य के साथ करता है दूसरा अभ्यास करता, अभ्यास करता है अभ्यास करता लेकिन अगर आप इसका रिजल्ट पाना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है आप कितनी लगन से कितनी तमन्ना से कितने विश्वास के साथ करते हैं जितना ज़्यादा आपको विश्वास होगा जितनी लगन होगी जितनी प्राप्ति की इच्छा होगी उतनी आपको प्राप्ति होगी लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको कम से कम कंटिन्यूसली तीन महीने तक करें वैसे प्राप्ति आपको कईयों को हमने देखा है कई स्टूडेंट्स को एक ही दिन में इसका रिजल्ट मिल जाता है लेकिन कईयों को दो दिन में मिलता है कईयों को दस दिन में मिलता है लेकिन जब आप इसको अभ्यास करेंगे तो ये अलग अलग पर्सनैलिटीज़ जो हैं अलग अलग व्यक्तित्व जो है, है उनके ऊपर निर्भर करता है लेकिन अगर आप इसको तीन मास तक करेंगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा जो है वो लाभ हो सकता है ये एक्चुअली हम कहेंगे कि हमारे मन का भोजन है जिसके हम कहते हैं शरीर का भोजन तो हम रोज़ करते हैं दिन में तीन टाइम करते हैं लेकिन हमारे मन को भी तो क्या चाहिए भोजन चाहिए तो खुशी आनंद प्रेम जो क्या है ये हमारे मन का भोजन है तो ये भी हमें भोजन रोज़ ही करना चाहिए <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि रोज ही प्रैक्टिस करना है रोज़ ही इसका प्रयोग करना है तो आपके जीवन में ये सतत जो है निरंतर खुशी बनी रहेगी और निरंतर खुशी में आप रहकर अगर आप काम करते हैं तो आप थकेंगे भी नहीं आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी भी रहेंगे तो आशा करूंगा कि आज हमने जिस विषय को लेकर यानी कल का विषय ही कंटिन्यू किया था मैं ही सफलता हूँ तो इसे आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा राजेश जी एक छोटा सा मैसेज कोट करें <laughs> मैसेज आज एक मैं अगेन प्रैक्टिकली बात करूँगा जी कई बार क्या होता है जैसे हमने कहा कि हम अपने आप में संकल्प लें कि मैं खुशी का सितारा हूँ शांति का सितारा हूँ लेकिन कई बार जैसे डेली न कोई ना कोई हमें चैलेंजेस आते हैं रोज हम उठते हैं कोई ना कोई, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि जीवन नाम ही चैलेंजेस को फेस करने का है। तो जब चैलेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आती हैं जो कि हमें इस संकल्प में टिकने नहीं देंगी आप ये चैलेंज पाएंगे बिल्कुल कि जैसे आप लिखेंगे या अभ्यास करने की कोशिश करेंगे तो वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो बुरे विचार हैं या दूसरों ने आपसे बुरा व्यवहार किया या काम नहीं हुआ तो वो आपको आपके उस संकल्प में टिकने नहीं देगा तो उसके लिए एक विधि है कि रात को सोने से पहले आप 10 बार ये संकल्प तो करें ही करें जो आप लेंगे मैं शांति का सितारा हूं खुशी का सितारा हूं इसको लिखें लेकिन साथ साथ अगर आप डायरी पे या किसी कागज़ पर जो आपके साथ आज हुआ जो आपको कुछ चैलेंज आया या प्रॉब्लम आई या किसी ने आपको तंग किया दुख दिया या क्या कारण था आपकी परेशानी का उसको आप डायरी पर लिख देंगे जब आप डायरी पर लिखेंगे लिखने के बाद अपने आप में उस खुशी का आह्वान करके उस आत्मा को जिसने मिसबिहेव किया या जो कारण था चिंता को उसको माफ़ कर दीजिए या अगर आपने गलती की तो स्वयं को माफ़ कर दीजिए अगर आप ऐसा करेंगे आप पाएंगे कि अगले दिन फिर आप उसी संकल्प में टिक पाएंगे नहीं तो क्या होगा अगले दिन जैसे ही आप सुबह उठेंगे आप कोशिश करेंगे उस संकल्प में टिकने की लेकिन वो जो नेगेटिव बातें जो कल आपके साथ हुई थी वो याद आ जाएंगी लेकिन कागज़ पर लिखेंगे तो रात को फिर आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में, में ब्रेन में नहीं जाएगा तो ये भी मैं चाहूँगा अपने श्रोता गणों से कि इसका भी अभ्यास करें बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हमें प्रैक्टिस करना है अभ्यास को कैसे बढ़ाना है ये सुंदर बात आपने बताया थैंक यू सो मच राजेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नया विषय लेकर तब तक आप मैं हूँ खुशी मैं हूँ सफलता इसका प्रैक्टिस करते रहें तो चलिए सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो बस रहो sakalavish शिव पिता की है का केहो चित्र की के वातावरण में पवित्र तक दिव्य ज्योत जगाए स्वर्ण प्रभात धरा पर लाए आओ चेत के क्यारी वक्त गुजर रहा है तेजी से वक्त गुजर रहा है तेजी से अब वक्त नहीं है कोने को जागो और जगाओ सभी को अब वक्त नहीं है सोने को अब वक्त नहीं है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 हो जाए और चेत की क्यारी में पावन सकल विश्व को महकाए चेत की क्यारी